श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 125, 25 अक्टूबर अठारह भक्तों के साथ प्रेमानंद में ये सब बातें हो रही थी कि श्री राम कृष्ण को देखने के लिए डॉक्टर आ पहुँचे और आसन ग्रहण किया वे कह रहे हैं कल रात तीन बजे से मेरी आंख नहीं लगी बस तुम्हारी ही चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि सर्दी लग जाए और भी मैं बहुत कुछ सोच रहा था श्री राम खांसी हुई है गले में भी सूजन है सवेरे तड़के मुंह में पानी आ गया था मेरा पूरा शरीर टूट रहा है डॉक्टर सुबह को सब खबर मिल, मुझे मिली है महिमाचरण अपने भारतवर्ष भ्रमण की चर्चा कर रहे हैं कहा लंका द्वीप में हस्ता हुआ आदमी नहीं दिख पड़ता डॉक्टर सरकार ने कहा हाँ होगा परंतु इसकी खोज होनी चाहिए सब हंसते हैं डॉक्टरी कार्य की बातचीत होने लगी श्री रामकृष्ण डॉक्टर से बहुतों का यह ख्याल है कि डॉक्टरी का स्थान अन्य कार्यों से बहुत ऊंचा है यदि रुपया न लेकर दूसरे का दुख देख कोई चिकित्सा करे तब तो वह महान व्यक्ति है उसका कार्य भी महत्वपूर्ण है नहीं तो जो लोग रुपया लेकर यह सब काम करते हैं वे तो निर्दय हैं और निर्दय होते जाते हैं व्यवसाय की दृष्टि से मल मलमूत्र देखना तो नीचों का काम है डॉक्टर महाराज आप बिल्कुल ठीक कहते हैं डॉक्टर के लिए उस भाव से काम करना तो सचमुच बहुत बुरा है परंतु आपके सम्मुख मैं अपने ही मुँह से क्या कहूँ श्री राम हाँ डॉक्टरी में निस्वार्थ भाव से अगर दूसरे का उपकार किया जाए तब तो बहुत अच्छा है चाहे जो काम आदमी करे संसारी मनुष्य के लिए बीच बीच में साधु संघ की बड़ी आवश्यकता है ईश्वर में भक्ति रहने पर लोग साधु संघ आप खोज लेते हैं मैं उपमा दिया करता हूँ गंजेली गंजेली के साथ ही रहता है दूसरे आदमी को देखता है तो वह सिर झुकाकर चला जाता है या छिपा रहता है परंतु एक दूसरे गंजेली को देख उसे परम प्रसन्नता होती है कभी तो मारे प्रेम के दोनों गले लग जाते हैं सब हंसते हैं और गिद्ध भी गिद्ध ही के साथ रहता है डॉक्टर परंतु कौवे के डर से ही गिद्ध भाग जाता है मैं कहता हूँ सिर्फ मनुष्य की ही नहीं सब जीवों की सेवा करनी चाहिए मैं प्रायः गौरैये को आटे की गोलियाँ दिया करता हूँ और छत पर हजारों गौरैया इकट्ठी हो जाती हैं श्री राम वाह यह तो बड़ी अच्छी बात है जीवों को खिलाना तो साधुओं का काम है जीवों को खिलाना तो साधुओं का काम है साधु महात्मा चीटियों को शक्कर देते हैं डॉक्टर आज गाना नहीं होगा श्री राम कृष्ण नरेंद्र से कुछ गाओ नरेंद्र गा रहे हैं हाथ में तान पूरा लिए हुए आज बाजा भी बज रहा है गाना हे दिनों के शरण तुम्हारा नाम बड़ा सुंदर है ऐ प्राणों में रमन करने वाले अमृत की धारा बरस रही है कर्ण शीतल बन जाते हैं नरेंद्र फिर गा रहे हैं गाना माँ मुझे पागल कर दे ज्ञान और विचार की अब कोई आवश्यकता नहीं है गाने के साथ ही इधर अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगा भाभावेश में सब लोग पागल हो रहे हैं पंडित अपने पांडित्य का अभिमान छोड़कर खड़े हो गए कह रहे हैं माँ मुझे पागल कर दे ज्ञान और विचार की अब कोई आवश्यकता नहीं है सबसे पहले आसन छोड़कर भावावेश में विजय खड़े हुए फिर श्री कृष्ण श्री कृष्ण देह की कठिन असाध्य व्याधि को बिल्कुल भूल गए हैं सामने डॉक्टर हैं वे भी खड़े हो गए न रोगी का होश है न डॉक्टर को छोटे नरेंद्र और लाटू दोनों को भाव समाधि हो गई डॉक्टर ने साइंस विज्ञान पढ़ी है परंतु यह विचित्र अवस्था देखते हुए अवाक हो रहे हैं देखा जिन्हें भावावेश है उनमें बाह्य ज्ञान बिल्कुल नहीं रह गया सब के सब स्थिर और निष्पन्द हो रहे हैं भाव का उपशम होने पर कोई हंस रहे हैं कोई रो रहे हैं मानो कुछ मतवाले इकट्ठे हो गए हैं